बारहवाँ तेरहवाँ एवं चौदहवा प्रकरण बारहवें प्रकरण में कुल आठ सूत्र हैं जिनके माध्यम से राजा जनक ने यह व्यक्त किया है कि आत्मज्ञान प्राप्त हो जाने से अब मैं चैतन्य आत्मा में स्थित हूँ शरीर मन एवं वाणी के कर्म अपने आप होते हैं स्वभाव से होते हैं मैं तो दृष्टा मात्र हूँ अब मेरी चित्तवृत्तियों का निरोध हो गया है चित्त का भटकना बंद है इंद्रियां शांत हैं और मन भी मेरे वश में आ गया है मैं पूरी तरह आनंद सिंधु में निमग्न हूँ आत्मभाव में स्थित हो मैं स्वयं को कृतकृत महसूस कर रहा हूँ तेरहवें प्रकरण में कुल सात सूत्र हैं इन सूत्रों में जनक यह व्यक्त कर रहे हैं कि आत्मज्ञान हो जाने से अब मैं कर्म बंधन से मुक्त हो गया हूँ वास्तव में व्यक्ति को कर्म नहीं बांधते हैं कर्म तो उदासीन है कर्म करते समय हमारी जो भावनाएं हैं जो आसक्ति है जो सोच है कर्म के प्रति हमारा जो दृष्टिकोण है वही सब बंधन का कारण है जनक कहते हैं कि अब मैं कर्म तो करता हूं, लेकिन पूर्ण अनासक्त भाव से मेरी फलाकांक्षा गणित हो गई है अतः मैं कर्म फल बंधन से मुक्त हो गया हूँ जनक आगे कहते हैं कि आत्मा अकर्ता है अतः कोई भी कर्म आत्मकृत नहीं है सभी कर्म शरीर वाणी और मन के द्वारा संपन्न होते हैं कर्म के प्रति मेरा न आग्रह है न अनाग्रह जो कर्म जब आन पड़ता है उसे कर्तव्य समझकर ईश्वर की इच्छा मानकर कर लेता हूँ इनके परिणाम से अप्रभावित हो सुखपूर्वक रहता हूँ कोई चिंता तनाव और अवसाद मुझमें नहीं रहते मनुष्य के दुख का कारण यह है कि वह सुख की चाह करता है दुख से निवृत्ति चाहता है लाभ की कामना करता है हानि से बचना चाहता है जबकि इनमें से स्थाई कुछ भी नहीं है न सुख न दुख न लाभ और न ही हानि सब आते जाते रहते हैं जनक कहते हैं कि मैंने इनकी अनित्यता को जान समझ लिया है इसलिए मैं इन सब से ऊपर उठ गया हूँ सुख एवं लाभ मुझे आह्लादित नहीं करते और दुख एवं हानि विचलित उद्विग्न नहीं करते मैं तो हर स्थिति में अविचलित रहता हुआ आत्मभाव में स्थित रहता हूँ और आनंद की अनुभूति करता हूँ क्योंकि आनंद ही मेरा स्वभाव है चौदहवें प्रकरण में कुल चार सूत्र हैं यहाँ जनक कहते हैं कि आत्मज्ञान ब्रह्मज्ञान हो जाने भर से काम नहीं बनता उस ज्ञान में ही जो रमे उस महाज्ञान के अनुरूप जो आचरण करे, जीवन जिए वही सच्चा आत्मज्ञानी है सच्चे आत्मज्ञानी में समस्त कामनाओं वासनाओं के बीज सदा सदा के लिए नष्ट हो जाते हैं उसका चित्त शून्य वत कोरे कागज़ की तरह हो जाता है संकल्प विकल्प शून्य हो जाता है और चंचलता की तरंगें उसमें नहीं उठती जनक कहते हैं कि मेरी इस स्प्रिया इच्छा नष्ट हो गई है अतः धन मित्र विषय शास्त्र ज्ञान आदि सभी मेरे लिए अर्थहीन हो गए हैं इनका कोई मूल्य मेरे लिए अब नहीं रहा अब मैं आत्मानंद को प्राप्त हो गया हूँ ऐसी स्थिति में मुझे मुक्ति की भी चिंता नहीं है क्योंकि मैं उस परम स्थिति में पहुंच गया हूं, जहां ब्रह्म एवं जीव का अंतर समाप्त हो जाता है इस प्रकरण के अंतिम सूत्र में जनक आत्मज्ञानी के व्यवहार को बड़े अद्भुत ढंग से व्यक्त करते हैं वे कहते हैं अंतर शून्य से बहि स्वच्छंद चारिण जो भीतर विकल्प से शून्य है और ब्राहर भ्रांत हुए पुरुष की भांति है, ऐसे पुरुष के भिन्न भिन्न दशाओं को वैसी दशा वाले पुरुष जानते हैं आत्मज्ञानी व्यक्ति अंदर से विकल्प हो जाता है उसका अंतराकाश पूर्णतया स्वच्छ निर्मल हो जाता है उसमें कामनाओं वासनाओं स्प्रियाओं अभिलाषाओं और चाहतों के न तो कोई काले मेघ बनते हैं और न ही कोई आधी तूफान आते हैं वहां तो एक अद्भुत निरवता धर्म शांति शीर्ष विश्रांति की अति सुकूनदायी स्थिति सदैव बनी रहती है आत्मज्ञानी व्यक्ति बड़ी निर्भीकता से आनंद मगन होकर संसार में विचरता है उसका आचरण बालवत हो जाता है वह बाहरी आडम्बरों दिखावों अनावश्यक प्रतिबंधों को अपनी मस्ती में बाधक नहीं बनने देता वह अपने स्व अनुशासन में जीता है ऐसे व्यक्ति को हर व्यक्ति नहीं समझ पाता क्योंकि उसका बाहरी आचरण तो सामान्य जन जैसा ही दिखता है पर अंदर से वह पूरी तरह बदला हुआ होता है ऐसे व्यक्ति को केवल उसी स्तर का व्यक्ति उसी स्थिति को प्राप्त व्यक्ति ही समझ सकता है केवल बाह्य आचरण से व्यक्ति के ज्ञान को नहीं जाना जा सकता उसके तक पहुंचना होगा और यह हर एक व्यक्ति के लिए संभव नहीं है इसके लिए उच्च कोटि के पारखी की जरूरत होती है हीरे की परख चतुर पारखी ही कर सकता है यही कारण है कि दुनिया में अनेक महापुरुषों को समाज उनके जीवन काल में नहीं समझ पाया यह बात अलग है कि उनके मृत्यु के बाद उन महापुरुष के ज्ञान की आभा से संसार आलोकित हुआ और तब लोगों ने उन महापुरुषों की दिव्यता को जाना परम ज्ञानी भिन्न भिन्न भिन स्थितियों में अलग अलग आचरण व्यवहार करने वाला होता है इसलिए उसका आकलन करना उसके व्यक्तित्व को समझना बहुत कठिन होता है श्री कृष्ण को जानना समझना इसलिए कठिन हो गया है कि वे मक्खन की चोरी करते हैं मटकी फोड़ते हैं ब्रज बालाओं के साथ हास परिहास करते हैं उनके साथ रास रचाते हैं बाँसुरी बजाते हैं छल प्रपंच करते हैं कूटनीतिक चाले चलते दिखते हैं गीता का उपदेश देते हैं युद्ध लड़ने की प्रेरणा ही नहीं देते अपितु युद्ध लड़वाते भी हैं दुष्टों का दलन करते हैं सज्जनों की रक्षा करते हैं ये सब उनके ऐसे विविधतापूर्ण बाह्य आचरण है जिनके आधार पर कोई भी पारखी उनका सही मूल्यांकन करने में चुकेगा ज्ञानी का मूल्यांकन उसके अंतर्भावों उनके मन के विचारों एवं उसके चित्त की अवस्था को जानकर ही किया जा सकता है जनक की इसी अभिव्यक्ति के साथ यह चौदाह महा प्रकरण पूर्ण होता है